नीम एक आधा लड़का इद्रीश हिच हिच की रानी ने ज्ञानी आरिफ के निर्देशों का ठीक ठीक पालन नहीं किया इस कारण उसने एक आधे लड़के को जन्म दिया यह कहानी एक आधे लड़के नीम की कहानी है जिसे अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट के बच्चों को वर्षों से सुनाया जाता रहा है इद्री शाह ने बड़े सुंदर ढंग से इस कहानी को इस पुस्तक में लिखा है नीम एक आधा लड़का एक समय की बात है जब मक्खियाँ उल्टा उड़ा करती थी और सूर्य ठंडा था तब कहीं तब कहीं एक देश था उस देश का नाम था हिच हिच जिसका अर्थ होता है कुछ भी नहीं उस देश में एक राजा था और एक रानी भी थी तो रानी ने अन्य लोगों से पूछा और उन्होंने कहा हमें क्षमा करें महारानी लेकिन हम नहीं बता सकते कि एक, कि आप एक एक आप छोटा लड़का कैसे पा सकती हैं वह लोग उसे महारानी बुलाते थे क्योंकि एक रानी को ऐसे ही संबोधित किया जाता था अब उस रानी का कोई पुत्र नहीं था इसलिए पुत्र के रूप में एक छोटा लड़का पाने की उसकी बड़ी इच्छा थी मैं एक छोटा लड़का कैसे पा सकती हूँ उसने राजा से पूछा मैं नहीं जानता सच में राजा ने उत्तर दिया तो रानी ने अन्य लोगों से पूछा और उन्होंने कहा तो हमें क्षमा करें महारानी लेकिन हम नहीं बता सकते कि कि आप एक छोटा लड़का कैसे पा सकती हैं वह लोग उसे महारानी बुलाते थे क्योंकि एक रानी को ऐसे ही संबोधित किया जाता है तो रानी ने परियों से पूछा और वह बोली हम ज्ञानी आरिफ के पास जाकर पूछ सकती है ज्ञानी पुरुष आरिफ बहुत ही बुद्धिमान थे और हर बात की उन्हें जानकारी थी आरिफ वहां परिया वहां गई और जहां ज्ञानी परिया वहां गई जहां ज्ञानी आरिफ रहते थे और उन्होंने उनसे कहा हम हिच हिच देश की परिया है। उस देश की की उस मुस्कुराते हुए कहा और उन्होंने एक सेब उठाकर परियो को दिया और कहा यह सेब रानी को देना और उससे कहना की छोटे लड़के को जन्म देगी परियों ने सेब ले लिया और उसे लेकर रानी के पास उड़ती हुई आई महारानी हम ज्ञानी पुरुष आरिफ से मिलने गई थी वह सब कुछ जानते हैं परियों ने रानी से कहा उन्होंने कहा है कि आपको यह सेब खाना चाहिए अगर आप इसे खा लेंगे तो आप एक छोटे लड़के को जन्म देंगी रानी बहुत प्रसन्न हुई वह सेब खाने लगी लेकिन पूरा सेब खाने से पहले ही वह भूल गई कि सारा सेब खाना कितना आवश्यक था वह अन्य बातों के विषय में सोचने लगी और खाए ही खाए बिना ही आधा सेब उसने गिरा दिया उसने निश्चय एक छोटे लड़के को जन्म दिया लेकिन चूंकि उसने आधा सेब ही खाया था उसका लड़का भी आधा ही था उसकी एक आंख और एक कान एक हाथ और एक पाँव था और जहां भी वह जाता था उछल उछल कर ही जाता था रानी उसे राजकुमार नीम बुलाती थी, थी क्योंकि उस देश की भाषा में नीम का अर्थ होता है आधा बड़ा होने पर राजकुमार नीम हर जगह घोड़े पर ही जाता था क्यों वह बड़ी सरलता से घोड़े पर सवार हो जाता था क्योंकि उसे घोड़े के ऊपर कूदना न पड़ता था घोड़ में वो खूब माहिर हो गया और बड़े होने पर हर में वह एक चतुर लड़का बन गया लेकिन शीघ्र ही वह अपने अधूरेपन से उब गया था और अक्सर कहता मैं पूरा लड़का होना चाहता हूं मैं पूरा लड़का कैसे बन सकता हूं और रानी कहती मैं नहीं जानती सच में और राजा कहता मुझे बिल्कुल नहीं पता और जब परियों ने उसकी बात सुनी तो बोली हमें शायद ज्ञानी पुरुष के पास जाकर उनसे पूछना चाहिए कि राजकुमार नीम पूरे लड़के कैसे बन सकते हैं ज्ञानी सब कुछ जानते हैं तो परिया उड़ती हुई वहाँ गई जहाँ ज्ञानी पुरुष आरिफ रहते थे और उनसे कहा हम वही परियाँ हैं जो हिच हिच की रानी के लिए आपसे मिली थी जब रानी एक छोटा लड़का पाना चाहती थी लेकिन वह एक आजा लड़का है और वह पूरा लड़का बनना चाहता है क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं ज्ञानी पुरुष आरिफ ने एक आ भरी और कहा रानी ने आधा सेब ही खाया था इसलिए उसने आधे लड़के को जन्म दिया लेकिन बहुत समय बीत गया है और रानी बाकी का आधा सेब नहीं खा सकती अब तक तो वह सेब खराब भी हो गया होगा तो क्या आधा लड़का नीम अब कुछ ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे वो पूरा लड़का बन जाए परियों ने पूछा आधे लड़के नीम से कहो कि वह आग फूकने वाले ड्रैगन टेनिन के पास जाए ड्रैगन एक गुफा में रहता है और सब पर आँख फूक उसको परेशान करता रहता है टेनिन की गुफा के अंदर आधे लड़के को एक बहुत ही अनोखी दवाई मिलेगी अगर उस दवाई को पी लेगा तो वह एक पूरा लड़का बन जाएगा जाओ उसे यह बात बताओ ज्ञानी पुरुष आरिफ ने कहा बस परिया उड़ने लगी और बिना रुके तब तक उड़ती रही जब तक कि वह उस महल में नहीं पहुंच गई जहां राजा और रानी के साथ आधा लड़का नीम रहता था वहां आकर उन्होंने राजकुमार नीम से कहा हम ज्ञानी पुरुष आरिफ से मिलने गई थी वह बहुत चतुर है और सब कुछ जानते हैं उन्होंने कहा है कि आपको टेनिन ड्रैगन को उसकी गुफा से बाहर भगाना होगा उसने लोगों को बहुत परेशान कर रखा है उसकी गुफा के अंदर आपको एक अनोखी दवाई मिलेगी जो आपको पूरा लड़का बना देगी राजकुमार नीम ने परियों को धन्यवाद दिया और अपने घोड़े पर सवार होकर उस गुफा की ओर चल दिया जिसमें बैठकर टेनिन ड्रैगन अपने आसपास आग फूकता रहता था मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा ओ ड्रैगन राजकुमार नीम ने चिल्ला कर कहा लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे टेनिन ने पूछा इस पर राजकुमार नीम ने कहा मैं तुम्हें इसलिए भगा दूंगा क्योंकि तुम सब पर आग फूकते रहते हो और लोगों को यह अच्छा नहीं लगता मुझे आग फूकनी पड़ती है क्योंकि मुझे अपना खाना पकाना होता है अगर आग खाना पकाने के लिए मेरे पास अंगिठी होती है तो मुझे आग न फूकनी पड़ती डैनी ने मैशी से कहा खाना पकाने के लिए मैं तुम्हें अंगीठी दे सकता हूँ लेकिन तब भी तुम्हें इस गुफा से मुझे भगाना होगा राजकुमार ने कहा तो ड्रैगन ने पूछा अगर मैं लोगों पर आग फूँना बंद कर दूँगा तो फिर तुम ऐसा क्यों करोगे तुम्हें इस गुफ़ा से इसलिए बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि गुफ़ा के अंदर तुम्हारे पास एक अनोखी दवाई है अगर वह दवाई मैं पी लेता हूँ तो मैं एक पूरा लड़का बन जा सकता हूँ और सच में एक पूरा लड़का और मैं सच में एक पूरा लड़का बनना चाहता हूँ नीम ने कहा लेकिन वह दवाई मैं तुम्हें दे दूंगा ताकि उसे पानी के लिए तुम्हें मुझे बाहर निकालना पड़े वह दवाई पीकर तुम मुझे पूरे लड़के बन जाओगे फिर तुम जाकर मेरे लिए अंगिठी ले आना मैं उस अंगिठी पर अपना खाना पका लिया करूंगा और फिर मुझे लोगों पर आग फूकनी न पड़ेगी ड्रैगन ने कहा बस नीम प्रतीक्षा करने लगा जबकि ड्रैगन गुफा के अंदर चला गया तुरंत ही टैनिन अनोखी दवाई लेकर गुफा से बाहर आया राजकुमार नीम ने सारी दवाई पी डाली और जितने समय में यह बात कही जा सकती थी उससे भी कम समय में दूसरी तरफ उसका एक हाथ उत्पन्न हुआ और उसकी एक बाँ उत्पन्न हो गई उसका एक कान और बाकी सब कुछ उत्पन्न हो गया वह एक पूरा लड़का बन गया था और बहुत बहुत बहुत प्रसन्न था वो अपने घोड़े पर सवार होकर झटपट हिचहिच में स्थित अपने महल में लौट आया वहाँ उसने गंगिठी मंगवाई और उसे लेकर टैनिन के पास वापस आए उस दिन के बाद से टैनिन ड्रैगन शांति से अपनी गुफा में रहा फिर उसने कभी किसी पर आग न फूकी सब लोग इस बात से बहुत प्रसन्न थे अब आधे लड़के नीम को सब कुल के नाम से बुलाते थे हिच हिच की भाषा में इसका अर्थ था पूरा लड़का उसे आधा लड़का बुलाना मूर्खता ही होती क्योंकि अब तो वह पूरा लड़का था क्यों मूर्खता होती ना और सब सदा प्रसन्नता से प्रसन्नता से रहे समा